सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं अब आज संडे हैं और एक बज चुका है एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं जिसमें हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आप तक पहुंचाते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ आर आर मोडवाड़िया जी है जिनसे हम बात करेंगे वैसे उनका पूरा नाम राजस््री राम भाई मोडवाड़िया हैं तो आइए उनसे बात करते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम सुनेंगे आज वो सिक्सटी टू रनिंग हैं बासठ साल उम्र है उनका और फिर भी आज एक्टिव एंड बहुत ही अच्छे अपने कारोबार को करते हैं और सरकारी जो अकाउंट्स है ऑडिट जिसको कहते हैं उसका काम उनको करते हैं तो आज भी काम कर रहे हैं और पहले भी करते थे तो सिक्सटी टू में भी अपने कारोबार को अच्छी तरह से कर रहे हैं तो उनसे बात करते हैं तो आप सभी की तरफ से आरआर आर, आर जी का बहुत बहुत स्वागत है जो पोरबंदर गुजरात से बिलोंग करते हैं। स्वागत है आपका थैंक यू मुडवाड़िया जी मैं ये जानना चाहूंगा कि हम लोग जैसे की बात करते हैं तो शुरुआत में औपचारिक रूप से हम ये कहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए हाँ मैं आठ साल के बाद तो मैं पढ़ाई शुरू की थी मेरा नाम रांची भाई राम भाई मोडवाड़िया है मेरा नेटिव प्लेस एक पोरबंदर तालुका के एक छोटा सा गांव सुखपुर है वहीं है मेरा बर्थ प्लेस वहीं हुआ था और मैं आठ साल तक तो पढ़ाई करने के लिए नहीं गए थे अच्छा आठ साल हाँ, तक आप गाँव हाँ गाँव में ही रहते और आठ साल के बाद पर हमारे गांव में फाइव स्टार्टर्ड के लिए की स्कूल थी तो मैं मुझे मेरा फादर बहुत पुअर थे नहीं, नहीं। तो हमारे यहाँ काम खेत में बहुत करना पड़ता था तो मैंने सुबह में, में हमारे उस समय में स्कूल का टाइम था सुबह आठ बजे के ग्यारह बजे तक अच्छा, अच्छा। और आफ्टरनून त्रन से फाइव तक तो सुबह में मुझे खेत में जाना पड़ता था और दोपहर के बाद भी खेत में कोई भात सब्जी या देने के लिए जाना पड़ता था और फिर मुझे शाम को भी जाना पड़ता था तो मुझे पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं था हुँ हुँ और हमारे तीन चार स्टूडेंट था एक ही क्लास में तो हमें उसमें हरीफाई होती थी तो पहले नंबर कौन आता है हाँ सुबह में से पढ़ाई शुरू होती है तो उसमें पांच बार तो हमारी हरीफाई हो जाती है शाम को पहला नंबर लेने के लिए कोई लेसन करने के लिए डिटेक्शन लगने के लिए या एग्जाम्पल गिनने के लिए तो हमको हरीफाई में फर्स्ट आने के लिए मैंने बहुत संघर्ष करना पड़ता था तो का मतलब <coughs> हॉरीफाई का मतलब हरीफाई मीन कॉम्पिटिशन अच्छा कॉम्पिटिशन बहुत होता था क्योंकि उसमें क्या है कि हमारे टीचर बहुत कड़क थे स्ट्रॉन्ग थे तो वो नहीं आता तो बहुत पिराई करते थे अच्छा अच्छा आ, तो वही करना पड़ता है था तो मैं बहुत पढ़ाई करने फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट नंबर लेने के लिए बहुत आ, कर, कोशिश, कोशिश कर रह, रहती थी मेरी तो उसमें एक बार ऐसा हुआ कि मेरा सेकंड नंबर आया तो मुझे बहुत दुख हुआ अच्छा फिर मैं पूरा रात सोआ नहीं सोया नहीं और फिर दूसरे दिन पहला नंबर ले लिया अच्छा दूसरे दिन ले लिया और वो पूरा कोशिश करते थे तो मेरा फादर मुझे पढ़ने के लिए जाने ही नहीं देता था आहा, आहा। तो मैं कहूँ तो, मैं तो पढ़ाई करूं तो आपका काम भी कर दूंगा तो मैं रात को भी काम करता था सुबह में और जो 11 बजे के 3 बजे वही तब भी मैं काम करता था अच्छा। और जब पढ़ाई होती है तो मैं रात को तभी तो हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी तो रात में जो चांद्रा का जो होता है ना उसकी जो लाइट होती है चांदनी में पढ़ाई करता था तो उसमें जो अब आठम आते हैं ना आठम हाँ, हाँ, आठम से फिर आठम तक पढ़ाई हो सकती है पंद्रह दिन होते तो थे पंद्रह दिन नहीं हो नहीं सकती था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी तो उसके बाद हमारा फाइव स्टैंडर्ड तो पूरा हो गया तो उसके बाद हमारे को आखिर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में एक ही हाई स्कूल थी और वो मेरे से मेरे स्कूल से गाँव से क्या छः किलोमीटर दूर थी तो सुबह में आठ बजे चलते, चलते चलते जाना पड़ता था और 10 बजे 10-11 बजे स्कूल चालू हो जाती 5 बजे ख़त्म होती थी फिर हमको हमारा फार्म पे ही रहना था वहाँ एक कुटिया बनाकर वहीं में पढ़ाई करता था और मैं खेत का काम करता था हमें गांव में जाने का तो मेरा फादर ने मना कर दिया गांव में नहीं जाने का वो हमारा फैमिली सब गांव में रहते थे फिर मैं मुझे पढ़ाई नहीं, नहीं करने का कर इसलिए मुझे फार्म पर ही रखा था तो मैं फार्म पर ही काम करता था फिर भी मैं पढ़ाई शुरू रखता था अच्छा तो मैं वहाँ भी मेरे स्कूल में फर्स्ट आता था नहीं नहीं। तो उसके बाद ओल एची एच तक मैं अप डाउन ही किया पूरा छः साल नहीं नहीं। और उसके उसमें मैं फर्स्ट टाइम में एट्टी सिक्सटी परसेंटेज पास हो गया तो मैंने सोचा कि अभी मैं कहाँ पढ़ाई की गाँव में तो है नहीं तो मेरा फादर बोला कि अभी पढ़ाई नहीं कर तो मेरा एक जिजाजी था ना वो फॉरन रिटर्न था उसने कहा उसको पढ़ने दो तो मैंने बोला मैंने थोड़ा सोचा वो मैं उस समय मेरा सिस्टर लंदन था तो उसने एक रेडियो भेजा था हुँ, हमको हुँ, तो रेडियो में आता था कि कहीं कहीं स्कूल कहीं है तो भावनगर का थोड़ा कल्चर अच्छा है इसलिए मैं मेरा फादर को बोला मुझे भावनगर पढ़ने के लिए जाने का है तो उसका खर्चा बढ़ बढ़ जाएगा तो मैंने बोला कि भाई खर्चा बढ़ जाएगा जा तो मैं खर्चा नहीं करूँगा तो पूरा दो हज़ार रुपये में पूरा एक साल कॉलेज का पूरा करता था नहीं, नहीं। और जो रविवार होता है ना उसमें क्या है कि एक सौ दस रुपया खाने के लिए मिलता था नहीं, नहीं। तो पूरा महीना मंथ और आने जाने का किराया ग्यारह रुपया होता था ट्रेन में तो उसमें भी मैं कंसेशन ले लेता ले था, था कॉलेज में से तो पा, पा, पा, पाँच रुपया पचास पैसे मुझे कॉलेज वहाँ से भावनगर तक जाता था खर्चा मेरा भी उसको बिल्कुल नहीं था और मुझे एक अच्छा ये मिला कि हमारा टीचर जो प्राथमिक में थे ना उसने हमें जो पढ़ाई करा तब उसने बोला कि आपको कभी चाय नहीं पीनी चाहिए हुँ हुँ तो मैंने तो चाय पी दी चाखी भी नहीं थी और तब से मैंने आज तक चाय का टेस्ट नहीं किया है और कोई भी एडिक्शन नहीं है मेरे पे चाय पान फाकी नॉन वेज के हा के कोई ऐसा में मुझे एडिक्शन नहीं है ये वही वो, वो टीचर के मुझे फायदा हुआ है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया को बताया था कि वैसे नहीं करना है चाय भी नहीं पीना है तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला आप जीवन भर आप अभी तक कोई भी नशा नहीं करते हैं तो उसका जो लाभ है अभी भी आपको मिल रहा है तो कहते हैं गुरु हमारे लिए जो शिक्षक होते हैं उनकी बातें कभी हमारे दिल पर छाप छोड़ जाती हैं जो कोई भी अच्छी बात हमें लगती है अगर हम उसको पूरी तरह से दिल से उन चीज़ों को करते हैं तो उसका बहुत ही लाभ हम सभी को मिलता है बशर्त यही है कि उन चीज़ों को याद रखना है और उन्हें फॉलो करना है तो आइए यहाँ पर आरआर मोडवाडिया जी हमारे साथ है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में उनसे बातें हो रही हैं और सिस्टी टू रनिंग में भी ऑडिटर का काम करते हैं और उनकी बचपन की यादें उन्होंने ताज़ा कराई कि किस तरह से उनका बचपन बीता बहुत ही संघर्ष में रहा आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी इनके अंदर एक पढ़ने की लगन थी जिसकी वजह से वो हमेशा कॉम्पटिशन में फर्स्ट आते थे और गलती से कभी सेकेंड आए तो दूसरे दिन फिर मेहनत करते थे और फर्स्ट आते थे तो इनका ये क्रम चलता रहा तो आइए आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आरआर मोडवाड़िया मोटवाड़िया जी से ये जानेंगे कि आपके माता पिता के बारे में बताइए फैमिली के बारे में बताइए हमारा फैमिली मेरा फादर की एज डेथ हुआ तब उसके हंड्रेड साल की थी अच्छा और मेरी मम्मी की डेट थी एक सौ दस साल हो जी हम इलेवन मेंबर थे फाइव सिस्टर एंड सिक्स ब्रदर और खेती छोटा था तो अभी तक मेरे फैमिली में कोई पढ़ा नहीं है वो अभी फार्म में ही काम कर रहा है मैं एक ही बार, बार निकला हूँ अच्छा अच्छा आप अकेले ही पढ़े लिखे हो बाकी सभी लोग अभी तक अभी खेती बाड़ी करते वो उसकी शादी होगी वो भी अनएजुकेटेड थे लेकिन मेरा जीजा है ना वो फॉरन रिटर्न थे अच्छा अच्छा वो युगा ने मैसे जो इंदी ईदी अमीन वकल पट्टी हुई थी नब वो आया था तो उसके साथ शादी हुई तो मेरा जिजाजी का तो उस समय मुझे सपोर्ट बहुत मिला पढ़ने के लिए तो वो उसने पंद्रह दस पंद्रह वर्ष की लाइफ हुई ना तो उसका डेथ हो गया तो मेरा सिस्टर अकेला हो गया फिर भी मेरा सिस्टर ने बहुत संघर्ष किया वो आज वो पोरबंदर जिला पंचायत का बांध काम समिति का प्रेसिडेंट है हाँ मेरा सिस्टर इसलिए वो ही एक बार निकला और मैं निकला अच्छा और कोई निकला नहीं है अभी भी सब फार्म में काम कर रहा है और हमारा फैमिली इतना इग्स है कि उसको ये ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने की क्या जरूरत है जब सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिले <laughs> मैं बोलता हूँ कि अभी इतना है आपकी जमीन यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा लेकिन आप पढ़ाई करेंगे तो आपको आपका बच्चे को कहीं और दुनिया देखने मिलेगी <laughs> इसके बाद ये सब फैमिली अभी भी नहीं समझते कोई वाड़ी पे बंगला बनाते हैं लेकिन पढ़ने के लिए कोई खर्चा नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा सबसे मैं, मैं बोलता हूँ मैं जब यहाँ जूनागढ़ था तो मैं मेरा पहचान वाली पांच लड़की आई थी एमए करने के लिए तो मैंने मेरे रूम में रखा मेरे साथ और उसको पूरा पढ़ाया और सबको नौकरी भी दिलाई जो क्वालिफिकेशन आता तो मैं उसको सब मिलकर सब ये उसको ये जरूरत है उसको यह जरूरत है आज सब शिक्षक है टीचर है कोई बीएड किया है कोई ने प्राइमरी में है और दो तीन लड़का जो मेरे साथ में मेरा मेरा करना मानता है वो आज कोई सीए है कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है भी है नहीं, नहीं, नहीं। उसको मैं मुझे सबसे अच्छा पढ़ाई में यही है कि कोई भी पढ़ने वाला आदमी आता है ना तो मैं उसको सब मदद करता हूँ और अभी मेरा लड़का भी अहमदाबाद में रहता है वो निरमा में मेकेनिकल इंजीनियर बना है अच्छा और वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है अच्छा बहुत बढ़िया हाँ अभी उसका केरला में थे बहुत बढ़िया काम करते हैं पंद्रह करोड़ बीस करोड़ का जो शादी है कोई गवर्नमेंट का फंक्शन है ऐसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुना है पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और हमारे साथ गुजरात बंदर से आर आर मूडवाड़िया जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया कि उनके परिवार में अभी तक उनके सिस्टर और उनके सिवाय कोई भी पढ़ने के लिए आगे नहीं आए हैं और वो समझते हैं कि खेतीबाड़ी से हमको सब कुछ मिल रहा है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है ये ऐसी उनकी मानसिकता है और इन्होंने काफ़ी कोशिश किया उन्हें बदलने का या बताने का कि आप पढ़ाई के लिए आगे आइए अपने बच्चों को पढ़ाइए लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं इन्होंने बहुत समझाया लेकिन नहीं सुने तो ये अपनी फैमिली के साथ काम करते रहे और आगे बढ़ते रहें और जो भी बच्चे इनसे मिलते या स्कूल के बच्चे लड़कियाँ जो भी आती हैं अपने से जितना होता है उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़्यादा इनका एक लगन रहता है कि बच्चे अच्छे पढ़ें और आगे बढ़े तो आइए आरआर आर जी से हम लोग बातें कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जिस परिवेश में आप रहे पोरबंदर के पास में जो विलेज है आप जहाँ रहें उसका परिवेश पहले कैसे था और अभी कैसे हैं उसके बारे में बताइए पहले तो बहुत पुअर लोग थे उसमें खाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं मिलता था नहीं। मैं जब छोटा था ना तो वो रेस्टनिंग होता है ना जी जी, जी। रेस्टिंग में जो लाल जुआर आती पहले जहाँ मुढ़वाड़ा गांव होता है वहीं मैं पढ़ने के लिए जाता था तो वहीं वो कंट्रोल में जो लाल जुआर आती थी ना वो मैं घर पे लाता था वो सबको मेरा फादर उसको जो पहले चक्की चलाते ना हाथ से उसके मेरा सिस्टर या मेरा भाभी जी ये सब पिलाई और जो, जो चक्की में आटा घूट के हमको सब खिलाती थी इसलिए हम, हमें हमारा पूरा खाना नहीं नहीं मिलता था हमारी एक एक बड़ा फायदा यह था कि मेरे फादर के पास बफेलो वाले भैंसों बहुत ज्यादा थी तो भैंस का दूध मिल देता था बाकी दूसरा कुछ मिलता नहीं था नहीं। तो ये रोटी और जो जुवार की बाजरी की रोटी और ये मिलता था <laughs> और बहुत पुअर था और मेरे में एक बात बताता हूँ मैं जब पढ़ा पढ़ता था तब रविवार को रविवार को संडे को सन्डे नहाने का और सन्डे को कपड़ा चेंज करने का अच्छा। और दो ही कपड़ा बेही दो ही जोड़ी थी मेरे पास और दूसरा तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है और हमारे कोई ना इस समय में नहाते भी नहीं थे अठवाड़े तो मैं नहाता था और हमारे स्कूल में जाता था तो मैं सबसे अच्छा लगता था <laughs> आठ दिन के बाद भी ऐसा हमारा अभी अभी हमारा फैमिली में क्या है अभी सबके पास बंगला है सबके पास गाड़ी है फोर व्हील है मेरे पास दो फोर व्हील है मेरा सन मेरे पास और जो सिटी में बंगला नहीं है ऐसा बंगला मेरा भतीजा ने सब ने मनाया है बहुत सुखी है पैसा पुष्कर है उसके मनाया मैं, मैंने उसको सब नया नया सीड लाया ला दिया नया नया खाद लिया नया नई टेक्नोलॉजी उसको इंप्रूव करने के लिए बोला तो उसको उसने इम्प्रूव किया आज गाँव में नाम है कि ना ये प्र, प्रोग्रेस किया है और मैं भी अभी भी फार्मिंग कर रहा हूं मेरे पास भी 25 एकड़ जमीन है जी। और उसमें मैं सीड मट्टिफिकेशन प्रोग्राम को जो बियाण वृद्धि का लेता है ना वो बिया मर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेते हैं अच्छा अच्छा वो निग, बिज निगम से तो मैं आज भी मैं जो बीस साल से ये प्रोग्राम ले रहा हूं तो मैं बाजार से हम सो गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देते हैं तो उसमें मुझे फ़ायदा मिलता है वो तुरंत माल हमारा सेलिंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता अच्छा अच्छा और वो सीड गवर्नमेंट फील्ड सर्टिफाइड करते प्राइवेट ट्रेडर को या फार्मर को देते हैं हम्म हम्म क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आप अपने परिवेश के बारे में बताएं आपने जिस गांव में रहते थे बचपन में आप आठ दिन में एक बार नाते थे फिर भी फ्रेश लगते थे सबसे अच्छे लगते थे तो ये अपने आप में आपने मेंटेन किया था लेकिन आज जो है परिवेश बदल गया है और उस समय आपने कहा कि कंट्रोल में जो राशन जो गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से सभी लोगों को मिलता था तो वो लाल गेहूँ आप खाते थे जुआर ज्वारा ज्वारी ज्वार तो उसका आप खाना बनता था आपके घर में उससे रोटी बना के खाते थे और आपके यहाँ एक प्लस पॉइंट ये था कि आपके पास वैसे ज़्यादा थी पिताजी के पास तो दूध आपको कंटिन्यू मिलता था जिसके वजह से आपका प्रोटीन जो है सारा मेंटेन हो जाता था तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आज पूरी तरह से वो सीन बदल गया है आज पूरी तरह से जो है एक शहर का रूप ले लिया है आपका गांव और सभी लोग अच्छी तरह से रहते हैं और सभी लोग एकदम सुचारू रूप से अपना काम करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं समय के साथ साथ सब कुछ बदलते जाता है जितना हम मेहनत करते हैं उतना ही हमें लाभ भी मिलता है और साथ साथ हम चीज़ों को जितना समझने लगते हैं हम उन्हें यूज़ करना भी शुरू कर देते हैं तो आज आप रेगुलर आते हैं ना हाँ शाम और सुबह और शाम <laughs> तो देखिए आर आर मुडवाड़िया जी का बचपन में आठ दिन में एक बार नाते थे, थे लेकिन आज दिन में दो बार नाते हैं तो कितना अंतर आ गया जीवन के समय के अंतराल में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है और हम भी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे भी गीता में लिखा है कि संसार परिवर्तनशील है और उसमें हम मनुष्यों के जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आता है बाहरी रूप में भी परिवर्तन आता है तो परिवर्तन ये संसार का नियम है उसके हमें भी अपने जीवन में बदलाव करते रहना चाहिए तो आइए आगे बढ़ते हैं आरआर आर मोड़वाड़िया जी से हम लोग बातें कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि गुजरात में जैसे कि संगीत के साथ क्या ताल्लुक है आपका संगीत के साथ कैसे जुड़ाव रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बता संगीत ही। में कभी रसी नहीं लिया है हाँ हाँ कभी नहीं संगीत ने मुझे जो हमारा जब मैं मैं मैं मेर कम्युनिटी बोलते हैं हमारे पोरबंदर में पोरबंदर में इलाके में ही है वो सत्री है और, उ, और इंडिया में कहीं नहीं है अच्छा वो पोरबंदर में पॉकेट वही है वो हमारा डांडिया है ना डांडिया बहुत फेमस है तो वो हमें डांडिया खेलते थे और गरबा खेलते थे उसमें और आपके पता है कि वो दिल्ली में फेस्टिवल हुआ था ना तब जो ओपनिंग किया है ना वो हमारी काठ ने किया था अच्छा वो अपू का था दिल्ली में प्रोग्राम था जो फेस्टिवल यूथ फेस्टिवल यूथ फेस्टिवल अच्छा। हाँ तब ओपन में अभी भी गुजरा इंडिया में कहीं भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम है तो ओपनिंग में हमारी ही डांडिया रास जाती है अच्छा <laughs> क्या नाम है उस डांडिया रास राणा सीडा केशवाला डांडिया रास पार्टी है अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो थोड़ा सा मुखड़ा सुना दीजिए उनका गाने का डांडिया का ना वो डिस्को डांडिया थे अच्छा, गाते नहीं थे गाते नहीं थे नहीं नहीं वो गाना तो होगा ना उसमें कुछ आ, वो मनियारा का था रास्ता मनियारा का था वो छोटा था तब अभी अच्छा, तो याद भी नहीं है कि मनियारा कैसा है <laughs> आ, लेकिन देखने का शौक बहुत है अभी खेलने का नहीं है आ, देखते आ, बहुत देखते है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका संगीत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा बाकी गरबा और डांडिया रास को आप देखते थे खेलते थे उस समय तो वो आपके यहाँ का फेमस डांडिया रास है जो यूथ फेस्टिवल बड़े बड़े फंक्शन में सरकार के जो भी दिल्ली हो या कहीं भी फंक्शन होता है तो आप लोगों को ज़्यादातर बुलाते हैं ये आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत डांडिया रास का जो गीत है गरबा रास का वो हम सुनेंगे उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रिड मॉड वन सुनते रहो मुस्करे रहो नमस्कार सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही सुंदर गरबा रास आपने अभी सुना आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आरआर मोडवाड़िया जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं गुजरात पोरबंदर से बिलोंग करते हैं और उनके बचपन की बातें और कॉन्ट्रास्ट भी बताएं कि उनका गांव कैसे था पहले अभी कैसे बन गया है और किस तरह का उनका जीवन शैली था वो भी उन्होंने शेयरिंग किया है तो आइए जीवन में अगर संघर्ष की बात कहें तो बचपन की तो बातें है ही है, हमने सुना लेकिन जीवन में जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो तकलीफें हमें होती हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे जब मैं 98 में हम दो भाई साथ में रहते थे तो मैं गोफ्रेड गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल फेडरेशन में जॉब करता तब और वो कॉपरेटिव सेक्टर था तो वो लॉस में हो गया और उसमें फर्सा में हो गया चला गया तो मेरी सैलरी बंद हो गई अच्छा और मेरा सा लड़का था वो सैनिक स्कूल बाड़ाचड़ी में पढ़ता था तो मेरे पास उसका फी पर ईयर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज थी नहीं, नहीं, और मैं मेरे भाई ने मुझे जुदा मैं हम भाई जुदा हो गया सेपरेट हो गया अच्छा। अलग अलग हो गया और उसने जो जब प्रॉपर्टी थी अच्छी अच्छी पैसा सब उसने रख लिया मेरा सैलरी आता था तो मैं वो सीड और खाद या तेल ये सब में भेजता रहता था और तब मेरा सैलरी तो पंद्रह तीन हज़ार चार हज़ार रुपया थी और मेरा सन पड़ रहा था तो मुझे पैसा की बहुत क्राइस उसने निकाल दिया और वो हमारा जो ग्रोफेड था वो बंद हो गया इनकम बंद हो गई तो अब क्या करे उसमें घर में से निकाल दिया हमें वो उसमें एक बंद जूनागढ़ मकान था वो उसने हमने दे दिया कि ये रखो तुम हुँ, हुँ, और जो वाड़ी का सब प्रॉपर्टी था जो मकान बिल्डिंग वही उसने सब रख लिया और मुझे पच्चीस बीघा पच्चीस एकड़ जमीन ही दी बस और कुछ नहीं दिया मेरे पास पैसा भी नहीं था तो मेरा एक फ्रेंड था पीएसआई उसने बोला कि तेरे लड़के को आप संग कोई बात नहीं मैं उसकी फ़ी भर दूंगा अच्छा अच्छा तो मैंने एक साल उसके पास फी लिए एक, एक साल की और फिर दूसरे साल का हमारा दुष्काल हुआ तो तहाँ फसल भी नहीं हुई अच्छा और मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा फिर दूसरे साल मैंने बारिश अच्छी हुई बहुत मेहनत की खेत में मेरा लड़के को वहाँ पढ़ाया मेरी बीबी को भी उसको पता रहा मैं वहाँ फार्म पे ले ही नहीं गया मैंने बहुत मेहनत किया और उस साल मुझे छः लाख की मुगफड़ी हुई अच्छा एक साल में तो मैं मुझे हिम्मत आ गई कि ना आप एक संघर्ष करना पड़ेगा और एक मैंने गवर्नमेंट की परीक्षा पास की थी जी ने गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एंड अकाउंटेंट सी वो इक्वल टू सी एम वो मैं पढ़ता मैं जॉब करता था ना तब मैं उसको पढ़ाई करिए ने अभी तक कोई फर्स्ट टाइम में पास नहीं हुआ है नहीं। मैं फर्स्ट टाइम में पास हो गया क्या बात है? बहुत हो हो गया था उस समय तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया कि मैं भी ऑडिट कर सकता हूँ तो गवर्नमेंट ने मुझे तात्कालिक ऑर्डर भेज दिया कि आप ऑडिट करो अच्छा तो उस समय जो मेरा संघर्ष था बहुत खरा था मेरे पास पैसा भी नहीं था लेकिन मेरा तकदीर बहुत अच्छा था कि मुझे आज पाँच की जरूरत है तो मुझे मेरे पास कहीं से कहीं दस आ जाता था तो ये इस संघर्ष आज भी मेरे भाई का ये संघर्ष हमारा चालू रहता है वो भी मेरा फार्म में काम करने के लिए लेबर जाते हैं तो वो भी नहीं मना कर देते हैं जी ऐसा है थोड़ा प्रॉब्लम बाकी मेरा लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है <laughs> जो संघर्ष का पीरियड वो दो साल तक ही रहा हाँ ये तो दस साल रहा दस साल तक का हमने संघर्ष किया संघर्ष फूल संघर्ष किया क्या कि मेरा फिर मेरा हमारा लड़का है वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में थे तो तब टेन तक तो हमने ट्यूशन भी नहीं रखा था मैं ही सिखाता था उसको नहीं, नहीं, नहीं। और इलेवन ट्वे, टवेल्थ में आया तो उसने साइंस रखा तो उसमें मेहनत खूब ज़्यादा पैसा ट्यूशन ये सब करना पड़ता था तो मैं अकेला ही संघर्ष करता था मेरी बीबी को ही रखता था जूना गडी वो उसको रखा मैं उसको रात को पढ़ाता था दिन से पढ़ाता था, था। जब टाइम मरे तब तो उसमें 88 एट परसेंट साइंस में आ गया तो उसने बोला मैं तो डॉक्टर में जाने वाला नहीं हूँ तो उसका क्या क्या हमारे जो बक्शीगंज में आते हैं तो हमको एडमिशन मिल सकता था मेडिकल में उसने नहीं लिया नहीं। तो मैं बोला मैं हमको निरमा में जाने का है तो उसने निरमा में एडमिशन लिया तो उसकी भी फी थोड़ी ज़्यादा थी पचास जैसी थी तो वो भी फी भर, भर दिया और संघर्ष किया तो आज संघर्ष मैंने किया तो वो भी अभी मेरा लड़का बहुत सेट हो गया है पर डे पर यार 25 लाख जैसा रुपया कमाते हैं वो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी गाड़ी है सब कुछ है अहमदाबाद में हमारा फ्लैट है और उसके पास भी गाड़ी है मेरे पास भी गाड़ी है कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी नहीं। नहीं। नहीं। बहुत सुखी है कोई पैसा आज कहाँ ज़्यादा जितना चाहिए उसके उसके भी ज़्यादा गोद ने दिया है हमको <laughs> चलिए यार मुठबाड़िया जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया संघर्ष के साथ साथ आपने मेहनत किया कभी हार नहीं माना और सब चीज़ें देखते हुए आपने मेहनत करते करते अपने आप को आगे बढ़ाया और आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ आपको मिला हुआ है और जितना सोचते थे उससे कई गुणा ज़्यादा आपको परमात्मा ने दिया है बात ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम सभी को आरआर आर मोडवाड़िया जी के जीवन कहानी को सुनते हमें ये पता चल जाता है कि हमें जब भी मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में या आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ निराश नहीं होना है और ना ही किसी गलत रास्ते पे हमको जाना है हमें तो मेहनत करना है और विश्वास के साथ जब हम लोग मेहनत करते हैं जो कुछ हमारे पास है उसको हम लोग अच्छी तरह से अगर संजोए रखते हैं उसके ऊपर काम करते हैं तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमारी कामना है तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आर मोड़वाड़िया जी तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आपके जीवन में जो खुशनुमा पल जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी जिसको कहेंगे वो कब था जब मेरा लड़का ट्वेल्थर्ड पास, पास हो गया ट्वेल्थ पास हो गया ना जी जी जी और उसको 88 और तब मैं बहुत खुश हुआ था आहा, आहा, आहा। कि मेरा जो संघर्ष था ना वो सफल हुआ मैं जी जी जी बच्चे को पढ़ाने का आपका संकल्प था वो पूरा हो गया संकल्प पूरा था पूरा हुआ <laughs> और और तो क्या है कि अभी मैं हर बाल फसल अच्छी होती है प्याम वो ऑडिट में पैसा मिलता है उसको तो रनिंग है लेकिन ये आज सबसे मेरा लड़का हुआ ना तो भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जब है? वो 88 एट परसेंट आया उस समय उस समय ज्यादा खुशी हुआ कि मैंने जो संघर्ष किया मैं पढ़ाई के लिए जो उसने पैसे दम लगाया है उसका पैसा लगाया है, वो आज सफल हुआ है और मैं दूसरे को एग्जाम दे सकता हूँ कि जो मैं मेरे पास कुछ भी नहीं था नहीं। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जीवन में एक ईमानदारी रखने की और काम करो तो ऊपर वाला आपको साथी फाड़ के देता है सही बात मैंने कभी गलत काम नहीं किया है कभी गलत रास्ते नहीं गया है कभी झूठा काम नहीं किया है और कभी करप्शन का पैसा नहीं लिया है नहीं। अभी तक उस समय ग्रोफेंड में मैं था तो मुझे जो पैसा बनाया तो मैं अब्जो रुपया बना सकता था मैं लड़के की फ़ी भरने की भी था तो भी मैंने कभी लिया नहीं था और किसी के पास हाथ भी नहीं लंबाया था वो पीएसआई के पास एक बार पैसा लिया था उसके ब्याज के साथ पासा वापस कर दिया वो बोला मैं मुझे नहीं चाहिए नहीं मैं मैं किसी का एहसान रखने वाला नहीं हूँ मैं तो मेरा फ्रेंड है मेरे साथ बहुत उपकार किया है मैं उसका फल कभी नहीं भूल सकता हूँ लेकिन मैं ये ऋण तो नहीं रख सकता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको अगर किसी भी तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हो सकता है कि उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और उस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम दूसरे से भी लाके और बच्चे को पढ़ाते हैं बच्चे की पढ़ाई को रोकते नहीं उसके लिए जो भी चाहिए वो हम देते हैं और एक माता पिता होने के नाते हम बच्चों की परवरिश पूरी तरह से करते रहते हैं चाहे कर्जा लेकर भी उसको पढ़ाते हैं और बच्चा अगर उसका रिजल्ट हमको देता है जब पास हो जाता है 88 परसेंट तो बहुत बड़ी खुशी हमको मिलती है तो वो खुशी आपको सदा आपने कहा कि पैदा हुआ तब नहीं लेकिन जब वो 88 परसेंट लाया पास हो गया तो उसमें बहुत खुशी आपको ही तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्क रहो ते हैं दोनों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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ आरआर मोडवाड़िया जी है पोरबंदर गुजरात से बिलोंग करते हैं बहुत ही अच्छी जीवन कहानी उनकी है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने सरकारी नौकरी में जैसे ऑडिटिंग का काम किया है तो उसमें किस तरह का काम होता है कैसे करते हैं उसमें ऑडिटिंग में क्या हो जो गवर्नमेंट हमको अलॉटमेंट करती है कि ये सोसाइटी आपको ऑडिट करने की है उसके ऑडिट में गवर्नमेंट मुझे जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है वो हमको ऐसा ऑडिट दूसरे लोग को जो रनिंग में है उसको सिंपल सोसाइटी देते हैं लेकिन मुझे ऐसी सोसाइटी दे कहीं करप्शन हुआ है कहीं प्रॉब्लम वाली है कहीं झगड़े वाली है तो वो सोसाइटी हम मुझे देते हो ये पूरा नि, उसमें निचोड़ निकाल के अच्छा रिजल्ट लाएंगे गलत नहीं है। किसी का फेवर नहीं करेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे और अच्छा रिजल्ट निकालेगा और पूरा डिटेल देगा और जो जिसको सजा मिलने है उसको सजा भी मिलेगी तो मैंने काफ़ी लोगों को सजा भी दी उड़ाई है और काफ़ी जो निर्दोष है उसको बचाया भी है नहीं, नहीं। अभी आज ही इन्नी तारीख में अभी मेरा एक जो खाम्बोदा सोसाइटी है मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खाद का और रेशनिंग का काम करती है नहीं, नहीं। उसमें अभी नौ लाख की जो ऊँचा पथ है उसको रियल करने की है लो मैं सबने उसको मीटिंग मीटिंग बोला ये सब किया कि भाई ये सोसाइटी बंद हो जाएगी का आपका नुकसान हो जाएगा ये सोसाइटी क्या और जो उस जो जिसने करप्शन किया है ना वो सुटसाइड करके ऑफ हो गया है नहीं, नहीं, तो अभी उसके पास के वसूल करके क्या करेंगे हम तो आप ऐसा करो कि गांव में थोड़ा फाड़ा कर लो और जो आपका डिविडेंड मिलता है ये आप जता कर छोड़ दो और उसको नौ लाख की भरपाई कर दो और जो ऑफ हो गया उसके लिए भी आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन इकठा इकट्ठा करो जैसे उसको बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो उसने अभी 20 साल आपका काम किया है ऑफिस का बड़ा मकान बनाया है ऐसा तो आप सोसाइटी बंद करने से क्या फ़ायदा होगा है आपके 9 लाख तो रुपया हो सकता है सब गांव में 50 परसेंट एन है तो आप ऐसा क्या कर रहे हो तो वो लोग सहमत हो गया है तो उसमें अभी पाँच लाख तो इकट्ठा हो गया है मैंने करवा दिया है तो ये सोसाइटी रनिंग हो गया है और सबको वार्निंग दे दी है कि आप कमिटी मेंबर है आपकी रिस्पॉन्सिबल आप बोलते हैं कि मेरा मुझे पता कोई नहीं है मैं क्या करूं हम हमको अब, अब अनपढ़ है तो मैं बोलता हूं कि आप अनपढ़ तो इसमें क्यों कमिटी में मेम्बर में रहते हो आ, आप, आप जो पढ़े लिखे उसको रखो और पूरा पूरे महीने में एक बार कमिटी मिलो आप सर्चा करिए स्टॉक वेरीफाई कर ऐसा होने से तीन साल का आपने कुछ किया नहीं है तो क्या करें लोग उसको आप लोग सैलरी पूरा नहीं देते पाँच पाँच हज़ार रुपया सैलरी में आज किसी का पूरा होता है नहीं होता है तो लोग क्या करेंगे आपका पूरा नहीं हो आपको जो फैमिली की जो जरूरियात है वो इतना पैसा नहीं आते तो वो लोग क्या करेंगे करप्शन ही करेंगे ना तो आप पूरा काम बढ़ाओ उसको पूरा सैलरी दो और सुपरविजन करो तो गलती नहीं होती और इस गांव गांव को सबको फायदा बेनिफिट मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज ये वो प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है ऐसा काम मैं करता हूँ <laughs> किसी किसी सोसाइटी में झगड़ा होता है जी, जी, जी, जो सामने इलेक्शन आता है तो मैं उसको बिनरिप करके उसको समझा के भाई ये करने का क्या फायदा आने वाला तो एक ही है इतने में तो आप ऐसा करो ढाई साल ये रखो ढाई साल ये रखो क्या फर्क पड़ेगा तो ऐसी सोसाइटी है तो ये ये गवर्नमेंट मुझे ये ही देते है ऑडिट करने के लिए कोई बैंक में बड़ा डिफोल्टर है तो वो भी मुझे देते हैं प्रॉब्लम वाला है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आप काम करते हैं और ऑडिट कैसे करते हैं सोसाइटीज़ का उसके बारे में बताएँ और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे सोसाइटीज़ तो काफ़ी बनते जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक भी बनते जाते हैं तो एक सुचारू रूप से अगर किसी शाखा को या संस्थान को कॉमिटी को सोसाइटी को चलाना है तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए किस तरह की सोच होनी चाहिए कैसे हम लोग उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं लॉन्ग रंग के लिए लॉन्ग चलानी है तो सोसाइटी क्यों बनती है सोसाइटी जो गरीब लोग है जिसके पास पैसा नहीं है उसको इकट्ठा करके उसका बचत है उसको इकट्ठा करके जरूरतमंद वाले का लोन या माल के रूप में हम धीराण देते हैं तो उसका ये लाभ लेना चाहिए सोसाइटी अभी क्या है कि अभी आखिर इंडिया नहीं अंदर सोसाइटी लोग ये बनते हैं गवर्नमेंट है क्या फ़ायदा मिलता है इसलिए बनाते हैं लेकिन ये नहीं ये ये हेतु नहीं है उसका अच्छा उसका हेतु यही है कि जो पुअर लोग या तो संगठित लोग हो गए अगर पुअर लोग साहब सबके पास कुछ कुछ बचत है या तो उसकी जरूरत है वो अकेले नहीं पूरी सर कर सकते तो उसके लिए उसको सबको संगठित होके अपना शेयर फाड़ा मीन्स शेयर कंट्रीब्यूशन लाके के शेयर भंडोर इकट्ठा करके उसमें से उसको लोन दे जिसके पास बचत ज़्यादा है वो यह रखे सोसाइटी में और उसको नोमिनल ब्याज मिले उसको लोन मिले उसको आर्थिक उपार्जन उसका सोसाइटी का मतलब यही कि आर्थिक है, और सोसाइटी तो का नाम की रहती है तो मैं उसका सख्त विरोध करता हूं कि ये नहीं चलता नहीं। अभी मैंने मैंने बात मैंने जो पोरबंदर में अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का यूनियन नहीं था जो अमूल जैसा ठीक है तो पोरबंदर में हमने ऐसा एक यूनियन बनाया उसका रजिस्टर कराया पूरा गया दो लाख लीटर में दूध बना दिया गांव गांव गाँव में मैंने सोसाइटी का मीटिंग किया सब मेंबर को समझाया पूरा मैनेजमेंट को समझाया लेकिन क्या हुआ कि जब मैं पूरे पूरा चालू कर दिया बहुत मेहनत की मैंने सुबह में आठ बजे वहीं डेरी पर पहुंच जाने का सबका दूध चेक करने का किसकी गलती है प्लांट वाले का है कि उसकी है, उस चेक करने का और एक बजे तक प्लांट में रहने का और उसके बाद घर पे आने का खाने का और फिर तीन बजे तीन चार बजे फिर गांव में मीटिंग मीटिंगों करने के किसी गांव में उसका जो प्रॉब्लम है सोल्व करने का उसका जो पशु का प्रॉब्लम है सोल्व करने का उसको समझाना कि ये कोऑपरेटिव है आपको यहाँ दूध दिलाओ आपका आर्थिक विकास होगा हुँ, हुँ. और उसको मैं ये समझाता हूँ कि जो आप दूध के आवे के वो आती है ना रकम इनकम उसमें उसका रनिंग खर्चा निकल जाता है, सही बात है। और उसके बाद जो खेती का पैसा है वो बच बच जाता है तो उसको दूसरे उसमें काम आता है और मैं ये बताता हूँ कि आप बचत करो आपकी जो टोटल इनकम है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट आप बचत करो उसमें से आपकी बेटे की शादी में मत करो और अपना बाप दादा गया कोई ऑफ हो जाए तो उसके पास क्रियाकंड भी मत करो इस पैसे से उस पैसे से आपका लड़के को पढ़ाओ लड़की को पढ़ाओ या तो आपका विकास करने के लिए काम करिए उसको ये मैं समझाता हूँ तो मैंने दो लाख लीटर दूध को गया फुलफिल चलू गया उसके बाद मैं देव में देवभूमि द्वारका में संघ यूनियन बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो बहुत अच्छा चलता था उसको राज का पॉलिटिक्स ने आया तो हमारा लाभ तो नहीं होता नहीं। नहीं। तो सोसाइटी वाला तो मैं उसको ये बोलता था कि जिस जो दूध हमने सोसाइटी में भरते हैं उसको बालक को सौ ग्राम दूध नहीं पिलाता है वो वो अपने यहाँ भरता है तो हमको क्या अधिकार है उसका 100 ग्राम दूध का मिसमेनेजमेंट करने का हम्म हम्म जो गरीब लोग है वो ही आपके हैं हैं तो आप में दूध भरते ना? हम्म है आपको ऐसा करो फुलट उसको आप पैसा दो हुँ, हुँ. तो अभी मैंने साठ रुपया लीटर पर लीटर दूध तक पहुँचा दिया था और सोसायटी वाले बहुत पोरबंदर में कुछ आवाज नहीं है पर डे उसके एक करोड़ रुपया का एक दो करोड़ रुपया दूध आता है आज तो दो करोड़ रुपया तो दो पर डे आता है ना तो वो उसका रनिंग खर्चा निकल जाता है लेकिन ये पॉलिटिक्स वाला है ना ये सोसाइटी को समझते नहीं है सही बात है बहुत पोरबंदर गुजरात में नहीं पे पूरा इंडिया में सोसाइटी का एम क्या है वो समझते नहीं है ये डॉक्टर कुरियन साहब ही समझते थे और उसने बनाया मैंने डॉक्टर कुरियन साहब का काफी लेक्चर अटेंड किया है में अच्छा क्या बात है हाँ और अमृताबेन पटेल डॉक्टर कुरियन उसने जो सिद्धांत बताया था ना उस सिद्धांत में, में चलता था तो उस लोगों को तो अच्छा नहीं लगा तो मैं कह तो मैं तो फिर वापस ऑडिट में चला जाता हूं आपको पसंद नहीं है लेकिन मैं मेरा सिद्धांत में छोड़गाड़ नहीं करने वाला नहीं सही बात है ना जहां पर हमने किसी लक्ष्य को लेकर उस सोसाइटी को चालू और मैं पैसा लेने के लिए नहीं करता था मैं वहां भी जो सोसाइटी जो संघ नया उभा था उसके बाद पैसा नहीं था तो मैं सैलरी भी नहीं लेता था मैं पंद्रह मेरा घर का खर्चा इतना ही लेता था वो बोले पच्चीस हज़ार नहीं लेने का मुझे पंद्रह काफ़ी है मुझे बचता है मुझे कोई जरूरत है नहीं।, नहीं।, नहीं लेकिन फिर भी उस लोगों ने क्या है कि जो गांव में कभी ऐसा होता था कि गांव में जो गांव में कोई पहचान वाला है नहीं है लेकिन वो पॉलिटिक्स वाला है तो उसको सोसाइटी दे देते हैं, वहीं दूध भरते नहीं है और जब हमने शालू किया तो कोई दूसरे प्राइवेट डेयरी में देते तो, तो हमें उसको समझाया कि भाई आप ये इधर रखो आपके यहाँ फायदा है कोई बीस पच्चीस के न आपको दूसरे दिन कौन विश्वास करेगा ये चलेगा नहीं चलेगा मैं बोला मैं मेरी जमीन बेचकर कर मैं आपको पैसा दूंगा जब, जब तक मैं हूँ तब तक आपको एक पैसा मिस मिसमेनेज नहीं होने दूंगा तो सबको ले हम आ गया दूध वो दो तीन चार महीने में तो लाख लीटर दूध हो गया फुल अमूल ने बहुत सपोर्ट किया मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने उसको बहुत सपोर्ट किया उसका पैसा मैं तो उसको जानता था ग्रोफाइड के समय में तो एनडीबी के सब का प्रोजेक्ट क्या होता है मैंने बोला साहब आप ऐसा करो हमारे को फंडिंग दे दो दूध का पेमेंट करने के लिए हमारे पास को कुछ है नहीं उसने बहुत पैसा दिया और आपको एनुअल में करना है तो एक थर्टी तो फर्स्ट मार्च को आप है ना हमारा पूरा पैसा दूध का वापस ले लेने का दो पंद्रह दिन हम पेमेंट नहीं करेंगे आपको फिर पंद्रह दिन के बाद पैसा दे देंगे हम पेमेंट कर देंगे तो उसने बहुत सपोर्ट किया तो आज बहुत बढ़िया चल रहा है और आज इंडिया गुजरात का मैं मानता हूँ गुजरात का जब फिफ्टी परसेंटेड इनकम ये मिल की है सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सोसाइटी में डिस्पूट होता है मिस मैनेजमेंट होता है उसके वजह से जो है सिस्टम बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सोसाइटी का जो मकसद है उससे दूर हो जाता है जिन लोगों को हम जोड़ते हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलता तो ये सारी चीज़ें आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आप इस फील्ड से जुड़े रहें और ऑडिटर के रूप में भी आप काम करते थे तो सारी चीज़ें जो है सुचारू रूप से करने की आपके एक आदत बनी है तो लोगों को भी आप सही ढंग से सोसाइटी चलाने का जो तरीक़ा है वो बताते हैं और जो लोग इस तरीके को अपनाते हैं वो अपने जीवन में आज तरक्की पर है तो बहुत ही अच्छी बात आरआर मोड़वाड़िया जी से हम लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा हमारे गांव वाले हमारे किसान भाई भी कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि जिस भी तरह से आप लोग सोसाइटी बनाते हैं तो उसको मेंटेन कीजिए उसके नियम के अनुसार आप चलिए किसी भी तरह से पॉलिटिकल दखलअंदाजी में जाते हैं तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है तो इसीलिए आप अपने हिसाब से आप सोसाइटी के मेम्बर हो तो आप जैसे कि आर मोडवाड़िया जी ने बताया कि हर व्यक्ति जो है हर एक साल में एक एक प्रेसिडेंट बने और वो भी समझे कि किस तरह से हमें काम करना है और जो नियम है उस अनुसार आप करते हैं तो सभी को लाभ भी मिलता है और सभी को फायदा भी होता है तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि एक सुखद अनुभूति जो बहुत ही अच्छा आपने काम किया बहुत सारे काम आपने किया है तो ऑडिटिंग में जब वो तकलीफ़ होती है जैसे किसी खास जैसे कि आपने बताया कि कोई ऐसा मुद्दा होता है तो वहाँ पर जाके आपको भेजा जाता है तो ऐसे ही कोई बड़ी चीज़ जो आपके बीच में हुई है ऑडिटिंग के समय में जहाँ बहुत मुश्किलें आई हैं है आपको तो उसके बारे में बताएँ उसमें क्या एक मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेट सोसाइटी थी उसका मैनेजमेंट एक ही एक ही फैमिली करता था प्रेसिडेंट वही थी वही था उसका डॉटर थी वो अकाउंटेंट थी उसकी मिसिस से ही ए, सब सब चलाते थे और ऑफिस में कोई भी खर्चा नहीं करते थे अच्छा अच्छा कोई भी आपको दिख लगे वो कोई फटा नहीं।, नहीं वो कमेटी में, में जो मैं मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं ना उसमें उसने जो अनफर्ड लोग है जो कोई रेकड़ी चलाता है उसने उसमें रखा अच्छा। तो सबको पहले देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत सोसाइटी अच्छी चल रही है फिर मैंने उसको मैंने बोला कि भाई मुझे तो आपने जितना लोन दिया उसका पेपर चाहिए उसने पेपर दिया मैं क्यों तो अभी मुझे ये फिक्शन में नहीं हो क्योंकि ये आप बोलते हैं कि ये गना मेंबर है और एक भी पैसा का खर्चा नहीं है तो क्या है मैं तो काफी अनुभव तो उसने बाद मैंने कहा मुझे जिसको लोन दिया है ना उसको बुलाओ नहीं, नहीं। मैं उसको कंफर्मेशन लेना चाहता हूं कि ये बेलोन सही है आपने लिया है पूरा यूज किया है आप जब भरते है कि नहीं भरते है तो उसने उस रात सुटसाइड करके ऑफ हो गया ओ हो हो उसको पता चल गया कि अभी अब चलने वाला नहीं है नहीं है तो उसके बीच दूसरे दिन तो पूरा ऑफिस में आगे जला कर, वो गया। हो गया। कर दिया तो दूसरे दिन तो मैं भी घबरा गया ना अभी मेरे ऊपर आएगा तो क्या करेगा उसने उसके कुछ लिखा होगा के साहब ने मेरे को प्रेसर किया तो गवर्नमेंट तो नहीं चुनेगी कोई पुलिस वाला नहीं चुनेगा तो लेकिन उसने कोई लिखा नहीं था तो मैं बच गया और उसके बाद एक महीने के बाद गवर्नमेंट को मैं बोला उसको वहीवरदार निम सोसाइटी में गवर्नमेंट ने उसको वहीवरदार निमुक कर दिया तो उसके बाद मैंने ऑडिट चालू कर दिया तो उसमें अट्ठाईस लाख का जो लोन दिया था वो किसी को नहीं दिया था अच्छा अच्छा वो चेक बैरल देते थे और बैंक में जा उसका पटावड़ा ले आते थे पटावड़ा को मैंने पूरा बोला भाई तू तुम छोटे आदमी है जो तुम सही नहीं बोलेगे तुम मर जाएगी तेरी साइन है तुम सही बताओ मुझे तो उसने पूरा डिटेल बता दिया मुझे तो पूरा डिटेल मुझे बता दिया उसने बोला कि ये चेक लेते थे देते थे दूसरे के नाम का और फिर आ, मुझे मैं पैसा बेर चेक है लेके आता था उसको दे देता था मुझे कुछ है ना मुझे तो पावास दो पैसा पकड़ देते थे फिर चाय भी नहीं देते थे तो मेरे सही बात है फिर मैंने सब चेक निकाला तो उसमें अट्ठाईस लाख का निकला और मैंने उसने उसके बाद हमने चौकसी की निमड़क की और उसकी टोटली प्रॉपर्टी सील कर दिए फिर गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि ये तुम उसका जो लिक्विडेशन है पूरा करो फिर उसमें गवर्नमेंट का इंटर आया गया मैंने दाखिल नहीं किया लेकिन आज भी मैंने सील मरवा दिया है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने, आपने आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जो मुश्किलें आती हैं ऑडिटिंग करने में वो आपने बताया और वक्त हो गया अब इजादत का तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते राजस्थान गुजरात के और बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष में आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें मैं मैसेज देता हूँ कि संघर्ष होता है लेकिन आपकी नीयत अच्छी होती है और काम करो काम करेगा ऊपर वाला आपको खाने के लिए पैसे की कमी कभी नहीं रखने दे मैं मेरा जीवन कहता मैं बहुत दुखी हुआ सुखी आज मैं इतना सुखी हूँ कि मैं जो जिस फैमिली में से आता हूँ उसके में बहुत अच्छा सुखी हूँ मेरे पास सब कुछ है जरूरत मुझ इतना ज़्यादा नहीं है मैं किसी को दे रहा हूँ लेकिन मेरे पास खाने पीने और मेरे बीबी और बच्चे को अच्छी तरह समाज के रूप में चला सकता हूँ इसीलिए कभी भी हराम के पैसे मिस बेईमानी का पैसा मत लेने का किसी का बेईमानी का नुकसान नहीं करना यानी जीवन में एक काम करना हर दिन एक काम उपकार का करने का किसी का विदाउट बेनिफिट mm -hmm. कि आज भी एक आपको जाते हैं तो एक आ, मा, मा रास्ते में एक मिल जाता है तो आपके बाइक ऊपर बिठा लो उसको उतार दो बस हुँ, हुँ, हुँ. इतना एक ही काम उपकार का करने का जीवन में पर डे और ईमानदारी रखने का मुश्किल ही होगी लेकिन रास्ता हंड्रेड परसेंट गोद देगा आरआर आर मोड़वाड़िया जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएगी तकलीफ़ होगी लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो आपके जीवन में कुछ समय के बाद वो सफल जीवन आपका बन जाएगा जहां पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आर आर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ओके थैंक यू थैंक यू चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सलामी जिंदगी कार्यक्रम में अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें और कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे और तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो